मंत्र नंबर का हों सहत सहुन के परिक्रमों के संदर्भ में पहला परिक्रम था मैत्री आदि की भावना करना और उसके बाद फिर अगला परिक्रम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य प्राण का प्रच्छर्दन और विधारण तो प्रच्छर्दन का अर्थ श्वास को वेग से गमन के समान बाहर निकाल देना और विधारण प्राणायाम के लिए प्राणायाम आगे दूसरे पाद में आएंगे ही विस्तार से और लाभ इसका भी वैसा ही है कि ताभ्याम मनस स्थिति संपादय अर्थात इन दोनों क्रियाओं के द्वारा भी मन की स्थिति का संपादन करें और यह भी चर्चा हुई थी कल के कि प्राणायाम को सबसे बड़ा तप माना गया है और उसमें जो प्रथम सूत्र आएगा दूसरे पद का तो वहां भी यह कहा गया है कि न अतपस्विनो सिद्ध थी जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध नहीं होता तो इसलिए तप तप की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें और यहां भी जो कहा गया है प्राणायाम तो प्राणायाम परम तप प्राणायाम को परम तप माना गया है परम का क्या अर्थ है श्रेष्ठ प्राणायाम परम तप और एक मरुस्मृति का भी श्लोक आता है आप लोग चाहो तो लिख लो उस श्लोक को काफी अच्छा है श्लोक है वो प्राणायाम के ही विषय में श्लोक है प्राणायामा ब्राह्मणस्य प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत कृता ब्राह्मणस्य त्रयोपि परमं प्राणयाम ब्राह्मण से विज्ञय परमं तपह तो यहां यहां भी वही शब्द हैं जो कि त्यों जैसे प्राणायाम परम तपह का है यहां भी वही है कि विज्ञय परम तपह तो यहां मनु कह रहे हैं कि प्राणायाम ब्राह्मणस्य से यहां ब्राह्मण का तात्पर्य विद्वान योगी कि योगी जब प्राणायाम करता है तो वो प्राणायाम कैसे किए गए तीन प्राणायाम इस विषय में दिए हैं प्राणायाम त्रयोपी विधिवत कृता श्वास को बाहर निकालना लेना इसको एक मान लिया गया है अर्थात बाह्य आभ्यंतर संख्या तीन बनाने के लिए बाही और आभ्यंतर को पूरा एक भी मान लेते हैं और अलग अलग संख्या के दृष्टि से भी ले सकते हैं जब जब इन दोनों को एक मान लेंगे तो तीन संख्या बन जाती है फिर बाह्य आभ्यंतर मिलाकर के एक हो गया स्तंभ वृत्ति दूसरा जहा का तहां रोक देना और चौथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी ये चौथा वाला है तो उसकी तीन संख्या बन जाएगी फिर तो ये तीनों विधिवत जब किए जाते हैं और वो भी कैसे के व्याहृति प्रणवैर युक्त किसे कहते हैं व्याहृति नहीं पता आपको गायत्री गायत्री मंत्र याद नहीं है क्या भूर भुवह स्व ये नहीं सुने कभी <laughs> तीन महाव्याहृति सुने नहीं सुना नहीं शब्द अच्छा ये तीन महाव्याहृति कहलाते हैं भूर भूवह और स्व महाव्याहृति केवल व्याहृति बोलेंगे तो सात हैं वो और जब महाव्याहृति कहते हैं वो तीन संख्या बन जाती है उनकी तीन शब्द हो गए अलग अलग ही हाँ तो ये सभी वैदिक वाङ्मय में ये महाव्याहृति शब्द से प्रसिद्ध हैं ये इनकी विशेष संज्ञा है ये भूर भूवह और तीनों स्व नहीं लोक नहीं है ये इनको इनको लोक नहीं कहते हैं ये परमात्मा के तीन कार्य हैं विशेष परमात्मा का स्वरूप भी आ रहा है इन तीनों में कि परमात्मा प्राण स्वरूप है समय क्रिया करता है वो और भुवह का अर्थ है दुखों को दूर करने वाला है वो महर्षि ध्यान ने इसका अर्थ किया है बहुत सुंदर और सुहा अर्थ है सुख स्वरूप आनंद देने वाला तो ये तीन महाव्यारृति हैं और जब सात संख्या बोलेंगे तो उसमें जो मंत्र आता है संध्या तो आपको याद होगी सबको संध्या मंत्र बोलते हैं आचमन के बाद कौन सा मंत्र बोलते हैं हा ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम, ओम जनह हाँ गिनो कितने हो गई हैं सात नहीं है तो ये सब व्याहृति कहलाते हैं अब मत भूलना कभी तो श्लोक में आ रहा है कि व्याहृति प्रणवैर युक्ता व्याहृति और प्रणव प्रणव का तात्पर्य ओम यानी व्याहृति बोली हमने भूव भू भुवह स्व और साथ में ओम को भी ले लिया यानी ओम भूर भुवह स्व बस इतना प्रणव सहित व्याहृति और वो जो सात व्याहृति वाला मंत्र है वहां उस मंत्र का शीर्षक भी यही दिया गया है क्या प्राणायाम मंत्र यही लिखा है वहां पर संध्या में उस मंत्र को बोल के प्राणायाम करते हैं वहां लेकिन यहां तीन लेंगे तो ओम शब्द साथ में जोड़ करके व्याहृति प्रणवी व्याहृति और प्रणव से युक्त क्योंकि हम जिसको गायत्री मंत्र बोलते हैं छंद जिसका नाम है गायत्री छंद वो तो तत्सवित्रण्यम से प्रारंभ होता है पूरा गायत्री जो बोलेंगे वो छंद की दृष्टि से नहीं कहेंगे वो गायत्री का फिर अर्थ ये हो जाएगा कि जो उसका जाप करता है जो गाता है उसके लिए तो उसकी रक्षा करने वाली इसलिए गायत्री एक तो यह अर्थ निकलेगा उसका गायत्री जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं एक तो गायत्री का अर्थ हो गया कि जो गाएगा जो उसका उच्चारण करेगा जो बोलेगा अर्थ सहित चिंतन करेगा उसकी रक्षा होती है दुर्गुणों से वो अपने को श्रेष्ठ बनाता है तो इस तरह से गायत्री नाम इसका पड़ा हुआ है और दूसरा इस छ के रूप में जब बोलेंगे हम क्योंकि वेदों में जो छंद आते हैं मंत्रों में तो मुख्य छंद होते हैं सात बाकी छंद और भी हैं लेकिन जो सबसे प्रमुख छंद हैं वो सात होते हैं उन सात में गायत्री सबसे पहला छंद है गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुक है जगती ऐसे करके सात छंद होते हैं और उसमें अक्षरों की संख्या होती है अलग अलग तो 24 अक्षर से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद चार चार चार करके जोड़ते जाओ तो 24 अक्षर का गायत्री हो गया कभी सुना ये विषय नहीं बताइए तो कैसे तो 24 अक्षर का गायत्री हो गया और 24 में चार जोड़ देंगे कितने अक्षर हो गए 28 28 अक्षर का क्या हो गया उश्निक. और फिर चार जोड़ दिया बत्तीस बत्तीस अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है ये तो बहुत प्रसिद्ध है सुना होगा अरे सारी मनुस्मृति सारी रामायण सारे महाभारत सारे पुराण कुछ भी उठाकर देख लो सब अनुष्टुप छंद में भरे पड़े हैं सारी गीता बत्तीस बत्तीस अक्षर हम्म कोई कोई श्लोक अलग आए हैं लेकिन प्राय करके सब अनुष्टुप छंद में है इसका हाँ उसका लक्षण फिन के सबके लक्षण होते हैं उसमें भी नियम है एक कि बत्तीस अक्षरों में भी हम एकदम ऐसे अस्तव्यस्त तरीके से नहीं वहां कौन सा दीघ और कौन सा ह्रस्व कैसे हो तो उसमें कुछ का नियम कर दिया गया है तो श्लोके ष्टम गुरु जीयम छठा अक्षर गुरु आएगा चार हिस्से करेंगे पहले अनुष्टुप के अनुष्टुभ के भी चार हिस्से आठ आठ आठ आठ आठ चौक बत्तीस तो श्लोके ष्ठम गुरु छठा अक्षर गुरु ही रहेगा तो वो छंद नहीं माना जाएगा यही कहा जाएगा भाई रचना करने वाला जो है या तो जान नहीं रहा है या उस वो ढंग से संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो उपयुक्त तो शब्द नहीं ढूंढ पाया अपने भाव को कहने के लिए कि और कोई पर्यायवाची उसको ध्यान ही नहीं आया तो कहा किस शब्द को रखना है तो उसी तरह से हाँ बाध्यता होती, तो हाँ, होती है उसमें तो श्लोक षष्ठम गुरु सर्वत्र लघु पंचम पांचवा हमेशा लघु ही होगा उसमें चारों पादों में इसकी वजह क्या होती है लय बनाने के लिए हां लय बनाने के लिए और द्वि चतुष्पादयोर् द्विचतुष्पाद्रस्वम सप्तम दूसरे और चौथे बाद में सातवां अक्षर ह्रस्व होगा और दीर्घम अन्य हो तीसरे और प्रथम वाले में दीर्घ होगा अब कोई सा श्लोक उठा के देख लो जैसे वासान्सी जीर्णानि यथा विह गिलो वास जीर्णानी य तो यह देखो कैसा आ गया यह आ गया ना लघु तो ऐसे करें गिनती होती है इनकी तो गायत्री उष्णे का अनुष्टुप ऐसी छत्तीस अक्षर और पंक्ति पंक्ति में आएंगे चालीस और त्रिष्टुप इसमें चवालीस और जगती सातवा छंद है इसमें अड़तालीस चौबीस से लेकर तो ले अड़तालीस तो ले तक मात्रा चीज अलग है यहां, यहां मात्रा से गिनती नहीं करते मात्रिक जो श्लोक हैं वो अलग कहलाते हैं ये हैं वार ये इसको बोलेंगे हम अक्षर से गिनती जो करेंगे स्वरों से यहां अक्षर का तात्पर्य स्वर अब जैसे ये देव सवितर है ये कौन सा छंद है ये जो मंत्र है विश्वाणुदेव सवितर दुर्ता पराशुभ ये कौन सा है गायत्री ही तो है ये गिनकर देख लो चौबीस है समय पूरे वि स्वा नि आठ हो गए दूरी तानी हो गए आठ नहीं और यद भद्रम तन न आसु आठ हो गए आठ ती तीन पद होते हैं गायत्री में त्रिपदा गायत्री अब कुछ गायत्री ऐसे होते हैं जिनमें एक कम होगा या दो कम होंगे या एक अधिक अधिक होगा दो अधिक होंगे फिर उनके नाम रखे गए हैं अलग अलग अगर एक कम है तो निश्चरित दो कम है तो विराट ये बनेंगे उनके विशेषण कि निच्चरित गायत्री विराट गायत्री और ऐसे ही फिर दो अधिक या दो कम तो सबके नाम अलग अलग रखे जाते हैं अभी हाँ जो हम लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र ये तत्सवित्रण्यम से प्रारंभ होगा लेकिन इसमें वर्ण आ रहे हैं तेईस चौबीस नहीं है इसमें विश्वाणी में चौबीस है इसमें आ रहे हैं तेईस तो कौन सी गायत्री हुई है निचृ गायत्री इसमें एक पद में एक पाद में सात अक्षर निकलेंगे जैसे तत्व पहले वाले में ही है सात अब आठ आठ आएंगे भर गो देव्य धीयो यो, यो प्रचोदयात हो गया तो यह है निश्चित गायत्री तो हम लोग कहां से कहां पहुंचे <laughs> तो प्राणायामा ब्राह्मण ब्राह्मण जब प्राणायाम करेगा योगी के लिए तो प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि त्रयोपी विधिवत कृता तीनों प्राणायाम विधिवत किए जाते हुए कैसे विधिवत की व्याहृति प्रणवैर्योगता और प्रणम से जुड़े हुए तो विज्ञम परम तपह उनको भी परम तप इन प्राण को प्राणायाम को समझना चाहिए तो इस तरह से जो है यहां पर इस प्राणायाम को परम तप मानते हुए और इससे कैसे हमारे चित्त की स्थिति का संपादन होगा क्योंकि चित्त की स्थिति का संपादन करने के लिए क्या शर्त है पहले कि चित्त शुद्ध हो स्थिति का संपादन वही तो है चित्त प्रसादनम प्रसाद पीछे से आ रहा है तो प्रसादन का अर्थ क्या किया था चित्त की शुद्धता निर्मलता तो प्राणायाम से कैसे होती है तो कल जो दिखाया दिखा रहा था मैं सूत्र ये जो आया था आपका तत क्षीते प्रकाश में जिस दूसरे पाद का बावनवा सूत्र जो था साधनपाद का बावनवा सूत्र अतः क्षीयते प्रकाश आवरण न्याय था न कि प्राणायाम का अभ्यास अब योगी करता है तो प्राणायामान अभ्यासत अस्य योगि क्षीयते विवेक ज्ञान विवेक ज्ञानवरणीय कर्म विवेक ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म तो वो पाप कर्म ही कहलाएगा जो विवेक ज्ञान का आवरण करेगा कृष्ण कर्म उसमें प्रमाण दिया था इन्होंने फिर महामोह इंद्रजाल प्रकाशशीलम सत्व आवृत्य तदेव अकार्ये नियुक्त ये जो महामोहमय इंद्रजाल है अविद्या आदि इनसे जो सत्व है हमारा चित्त जो कि एक प्रख्या स्वरूप है वो आवृत हो जाता है ढक जाता है इससे और फिर अकार्य नियंगते फिर वह मनुष्य को गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है जब चित्त गंदा होगा तो गलत कार्यों की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी तो तदस्य प्रकाशावरणम कर्म अब उसमें जो प्रकाश को ढकने वाला कर्म है अर्थात पाप रूपी कर्म कृष्ण कर्म है संसार निबंधनम जो संसार में हमें बांधने वाला है वो प्राणायामाभ्यासात दुर्बलम भवती प्राणायाम के अभ्यास वो दुर्बल होने लगता है और च क्षीयते और प्रतीक्षण वो क्षीणता को प्राप्त होता रहता है तथा उक्तम तो उसमें एक प्रमाण दिया है उन्होंने किसी अन्य ऋषि का कि तपोन परम प्राणायामात प्राणायाम से बड़ा कोई भी तप नहीं है तो सबसे बड़ा तप माना गया है इसको अब तपस्वी तपस्वी जैसे लोग कहते हैं कि तपस्वी तो तपस्वी का तात्पर्य प्राणायाम करने वाला होना चाहिए अन्य भी तप है लेकिन ये श्रेष्ठ तप है और मनुस्मृति भी इसमें प्रमाण है हमारे लिए अभी जो श्लोक आपने लिखा था तो तपो न परम प्राणायाम ततो विशुद्धिर मला उस प्राणायाम से मलों की विशुद्धि और मल वही है पापरूपी कर्म और दीपतिश्चर ज्ञान से जब वो नष्ट होगा तो ज्ञान का प्रकाश होता है तो इस तरह से मैत्री आदि की जो भावनाएं पीछे बताई थी वहां और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि उस सूत्र की भाष्य में आपने देखा था कि वहां लिखा था कि प्रकृष्टम प्रकृष्टम प्रकृष्ट धर्म कहा था नहीं कि प्रकृष्ट धर्म की उत्पत्ति होती है व्यास जी के भाष्य में उस मैत्री आदि की भावना करने से जो फलता था शुक्ल धर्म प्रकृष्ट शुक्ल धर्म एवं अश्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायती वहां शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है वहां ये कहा था प्राणायाम से मैत्री आदि की भावना से शुक्ल धर्म की उत्पत्ति और शुक्ल धर्म का अर्थ था पुण्यकर्म पुण्य कर्म की उत्पत्ति होती है और पुण्यकर्म उत्पत्ति होकर के उससे लाभ क्या होगा तो वो जो मैंने सूर्य दिखाया था आपके लिए क्षतिमूल्य तदिपा को जात्यायुर्ग होगा वहां ये था कि शुक्ल कर्म हमारे जो पाप कर्म है कृष्ण कर्म उनको नष्ट करते हैं और कौन से पाप कर्मों को तो वहां उस सूत्र के भाष्य में आया हुआ था कि हमारे जो कर्म हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय पहले हम कर्मों के दो भाग करते हैं एक दृष्ट जन्म वेदनीय और एक अदृष्ट जन्म वेदनीय तो दृष्ट जन्म वेदनीय तो जो दृष्ट जन्म में हम भोगी रहे यहां पर और एक है अदृष्ट जन्म वेदनीय तो अदृष्ट जन्म वेदनीय आगे आने वाले जन्मों में भोगे जाएंगे और जो दृष्ट जन्म वेदनीय है वो इसी जन्म में हम भोग लेंगे जैसे हमें प्यास लगी पानी पिया प्यास बुझ गई ये नहीं कि पानी यहां पिया है प्यास बुझेगी अगले जन्म में जाकर के <laughs> बहुत से कर्म है प्राय कर्म का फल हम यही भोग लेते हैं लेकिन जो अन्य कर्म शेष रह जाते हैं जो अदृष्ट जन्म वेदनीय हैं, अब उनके फिर अलग अलग भाग करेंगे तो पहले उनके दो भाग किए गए एक तो ये दो भाग अलग हो गए अब इन दो भागों में से दृष्ट को हटा दो बिल्कुल अब ठीक है ना इसकी श्रृंखला जैसे बनाते हैं हम लोग एक ग्राफ खींचते है ना तो पहले दो भाग हो गए पहले कर्म एक शब्द आया कर्म के नीचे फिर दो नाम हुए उसके कौन कौन से दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय अब दृष्ट जन्म वेदन को यहीं समाप्त कर दो जैसे किसी की पीढ़ी बनाते हैं ना पीछे की फिर पड़ बाबा से प्रारंभ करके फिर उसकी ये संतान उसकी ये संतान ऐसे किसी ने विवाही नहीं किया संतान उसकी नहीं रही फिर आगे और ऐसे करके तो यहां दृष्ट जन्म वेदनीय से आगे और कुछ नहीं बनने वाला वो तो समाप्त हो गया वहीं पर भोग लिया हमने खत्म हो गया अब अदृष्ट जन्म वेदनिय के अब फिर दो भाग करेंगे इन दो भागों में एक होगा नियत विपाक और दूसरा अनियत विपाक अब नियत विपाक का अर्थ क्या होगा जिन कर्मों से हमें अगला जन्म मिलना है ठीक अगला वाला है ना और वहां उनको हम भोगएंगे पूरा तो वो तो वहां समाप्त हो ही जाएंगे तो अब नियत विपाक वाले पे विराम लग गया अब जो अनियत विपाक है अब उसके तीन भाग होंगे फिर कागज पर लिख लो समझ में आ रहा है तो पहले लिखो कर्म शब्द सबसे पहले और कर्म के नीचे एक खड़ी रेखा बना करके फिर एक लंबी लाइन खींच के उसके दो भाग करो ग्राह बनाना आता होगा तो कर्म शब्द के नीचे खड़ी सी रेखा खींच के फिर थोड़ा सा लंबी लाइन बना के उसके दो भाग कर दिए दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय हाँ वेदनीय माने भोगने योग्य वेदनीय अब दृष्ट जन्म वेदनीय तो यही समाप्त हो जाएगा इसके नीचे और कोई रेखा नहीं आएगी अब अब अदृष्ट जन्म वेदनीय के फिर दो भाग होंगे आगे नीचे को चलो और आगे के लिए हम्म अब इसके दो भाग में हम क्या क्या नाम लिखेंगे अब आप बताओ स्वयं नियत विपाक और अनियत विपाक और शब्द का अर्थ तो समझ आ ही रहा होगा जिनका निश्चित फल मिल जाने वाला है कौन से जन्म में अगले जन्म में जो अदृष्ट आगे आएगा अभी जो दृष्ट नहीं है अभी तो वहां उनका नियत फल मिली जाएगा जब नियत फल मिल जाएगा तो बात खत्म होगी वो तो फिर समाप्त हो ही जाएंगे भोग करके और इधर रह गए दूसरे वाले अनियत विपाक हैं अब अनियत विपाक अब इसके तीन भाग होंगे अनियत विपाक के और यही सबसे बड़ा समुदाय होता है हमारा कर्मों का और बहुत ही अनिश्चित स्थिति रहती है इसकी क्योंकि इसका तो विशेषण ही है अनियत अनिश्चित पता नहीं कब इनका फल मिलेगा तो इनके जो तीन भाग होंगे उसमें पहला वाला भाग होगा भाग क्या होगा अब इनके अर्थ आएंगे एक प्रकार से कोई नाम तो ऐसे नहीं दे आएंगे इनके पहले वाले जो भाग वाले कर्म है वो कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनका फल बिना भोगे नष्ट होगा तो इसके लिए शब्द इन्होंने व्यास ने दिया था कि कृतस्य अविपक्विनाश कर तो लिए हैं हमने कृतस्य क्रय किए हुए हैं ये लेकिन अविपक्वस्य फलीभूत नहीं हुए अभी पके नहीं अविपक्वस्य विनाशः इनका विनाश हो जाता है इसकी व्याख्या आगे करेंगे फिर अब है ये, ये अभी विचारणीय विषय पे छोड़ दो अभी के कृतस्य अविपक्वस्य विनाश अच्छा एक दूसरा भाग इनका और है कि प्रधान कर्म के साथ मिलकर के जिनका फल जो है प्रधान कर्म के साथ जुड़ करके अपना फल दे देते हैं ये तो इसके लिए शब्द आया है उसमें व्यास के भाष्य में प्रधान कर्मणी आवाप गमनम प्रधान कर्म में इनका आवाप हो जाता है उसमें जुड़ जाते हैं और अपना फल दे गए अच्छा प्रधान कर्म कौन से कहलाएंगे जो नियत विपाक वाले हैं जिनका फल निश्चित मिलना ही है उन फलों के साथ जाके जुड़ जाते हैं ये हम जो अगले जन्म में फल भोगेंगे तो तो एक तो नियत विपाक वाले फल भोगने ही हैं जिनका नियत विपाक है उनका तो फल होना ही है अब उनके साथ में जो अनियत विपाक वाले जो कर्म है उनमें से कुछ कर्म उन कर्मों के साथ जुड़ करके अपना फल दे देंगे कब देंगे कहां देंगे कैसे देंगे इसका कोई निश्चय नहीं है वो देते रहेंगे अपना बीच बीच में एक तीसरी अवस्था इन्हीं की वो तीसरी अवस्था ऐसी है कि जो नियत विभाग वाले कर्म हैं उनसे दब करके हैं वो दबे हाँ, दब करके अब दबे ही रहेंगे वो और दबने के बाद वो कब फल देंगे कुछ नहीं पता उनका तो प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वो प्रधान कर्म से अभिभूत रहते हैं तो वो भी अनिश्चयात्मक है अब यहां जो हमारी हमारा विषय था चिंतन करने का ये था कृतस्य अभिपक्वस्य विनाश वाले बिंदु पर कि हमने कर लिए हैं और बिना ही पके उनका विनाश हो गया तो उसकी व्याख्या फिर आगे व्यास जी ने की है कि शुक्ल कर्मोदयात इहैव नाश कृष्ण कि शुक्ल कर्म के उदय होने से कृष्ण कर्मों का यहां नाश होता है लेकिन ये सुविधा ये किसको दी गई है योगी को ये सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है सामान्य मनुष्य के लिए आप वो श्लोक बोल सकते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है यह श्लोक कहां का है ये ये तो सुना है कई कई कई बार सुना होगा आप लोगों ने अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम और गीता का सुना ही होगा कर्मण्यवाधिकारस्ते मैं फलेश कदाचन लेकिन वहां तो खैर उससे ये बात नहीं निकल रही कर्म का फल अवश्य भोगना है लेकिन ये जो श्लोक प्राय उपस्थित किया जाता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतरअपति तो कुछ लोग बोलते हैं ये व्यास जी का श्लोक है महाभारत का महाभारत का व्यास जी का श्लोक है और यह भाष्य किसका का है योगदर्शन पर यही व्यास जी का है अगर हम महाभारत का मान भी लेते हैं यदि भी महाभारत का है नहीं ये है अत्री स्मृति का लेकिन महाभारत का यदि मान भी लें तो व्यास जी जब दोनों के प्रवक्ता एक हैं तो विरोधी बात तो कहेंगे नहीं आपस में यहां तो कह रहे हैं वो किए हुए कर्म का नाश हो जाता है और महाभारत में कह रहे हैं कि अवश्य ही फल भोगना पड़ता है तो फिर संगति कैसे लगेगी हुँ? अरे वहां जो बात कही गई है वो सामान्य मनुष्य के लिए है और यहां जो बात कही गई अपवाद है, है उसका ये विशेष के लिए है और ये सामान्य विशेष ये जो प्रक्रिया है ये बहुत से शास्त्रों में प्रयोग की जाती है और विशेष रूप से व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी में इसका बहुत प्रयोग होता है वहां कुछ सूत्र ऐसे बनाए जाते हैं जो सामान्य सूत्र कहते हैं जिनको उत्सर्ग और फिर उनके कुछ अपवाद सूत्र होते हैं अब जब उत्सर्ग सूत्र का अर्थ करते हैं तो अपवाद सूत्र को ध्यान में रखते हुए करते हैं ऐसे ही वो जो श्लोक है कि अवश्य में ये हो गया सामान्य श्लोक अब सामान्य श्लोक का अर्थ करते समय यह अपवाद वाला जो वाक्य है इनका कि शुक्ल कर्मोदयाद यही वो नाश इसको सामने रख करके अब उसका अर्थ करेंगे यानी कि वो जो है वो सामान्य मनुष्य में लागू होगा और ये विशेष योगी के लिए है ये तो यहां जो बताया था मैत्री आदि भावना करने से शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है और धर्म का अर्थ है वही कर्म और वहां जो वाक्य आ रहा है सत्यमूलित पाकों में कि शुक्ल कर्मोदयाद यही वह नाश है तो वहां इसकी संगति लगेगी कि शुक्ल कर्म के उदय होने से कृष्ण कर्म का नाश होता है कृष्ण कर्म का नाश होगा तो चित्त शुद्ध होगा कि नहीं चित्त शुद्ध होने लगेगा कृष्ण कर्म सिम भरे हुए थे संस्कार के रूप में और जब शुद्ध होगा तो प्रसिद्धति का वही अर्थ अच्छा है शुद्ध होता है और शुद्ध होकर के प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते प्रसन्न अर्थात शुद्ध होकर के एकाग्रता को प्राप्त करता है और एकाग्रता को प्राप्त करने का अर्थ स्थिति पद को प्राप्त करता है तो मैत्री आदि की भावना से क्या निकला के शुक्ल कर्म उत्पन्न होने के बाद उन्होंने कृष्ण कर्म का नाश किया लेकिन प्राणायाम से क्या हुआ प्राणायाम से शुक्ल धर्म उत्पन्न हुआ कहीं लिखा है ऐसा अभी तक कहीं भी नहीं आया हमने जो है प्रक्षर्दन धारणाभ्याम का भाष्य देख लिया और उधर जो जहां चारों प्राणायाम है फिर उनके फल लिखे हैं ततः क्षीयते प्रकाश आदि वहां भी देखा हमने वहां भी यह नहीं लिखा है कि शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है लेकिन नाश होता है आवरण वाले कर्म का अर्थात कृष्ण कर्म का ये लिखा हुआ है तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यहां धर्म उत्पन्न होकर के वो कृष्ण कर्म को नष्ट नहीं कर रहे यहां प्राणायाम सीधे कृष्ण कर्म को नष्ट कर रहा है वहां तो धर्म उत्पन्न होकर के एक नई चीज आई पहले और उन्होंने कृष्ण कर्म को नष्ट किया यहां सीधे ही प्राणायाम प्राणायाम ने स्वयं ही कृष्ण कर्म को नष्ट किया है ये दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है तो हाँ तो वो तो दिया है इसमें और मनुस्मृति का श्लोक हमारे साथ में है ही नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये कहा कि अभी अभी शुरू किया तो ऐसे नहीं है कोई व्यक्ति कमरे में झाड़ू लगा रहा है मैंने भी दिया था उदाहरण और झाड़ू लगाना प्रारंभ किया दो तीन बार झाड़ू लगाई कचरा साफ हो गया क्या क्यों झाड़ू लगाने से कचरा साफ होता है ये वाक्य हमने सुन लिया ये सही है गलत है झाड़ू लगाने से कचरा साफ होता है ये सही है गलत है तो झाड़ू उसने लगाई एक बार बस कचरा साफ हो गया ये मोटा मोटा शब्द आ गया अभी ये पहले वाक्य था झाड़ू लगाने से कचरा साफ होता है बस यही तो वाक्य था और आप लोगों ने कहा सही है तो वाक्य घट गया नहीं घट गया झाड़ू से लगाई एक एस एक बार मार दिया हाथ थोड़ी सी जगह पे तो कमरा साफ हो गया पूरा लगाया नहीं।, नहीं जहां लगाया नहीं कमरा साफ करना जैसे हमें यहाँ क्या करना है हमें यहाँ चित्त शुद्ध करना है तो चित्त शुद्ध करना है चित्त है एक कमरा मान लो पूरा अब चित्त शुद्ध करना है किसी ने एक बार प्राणायाम कर लिया कि प्राणायाम से चित्त शुद्ध हो जाता है तो अब लगाओ यहाँ पर एक बार कर लिया प्राणायाम चित्त शुद्ध होना चाहिए अरे देखना यह कमरा कितना बड़ा है हमारा उसमें कितना कचरा है और किस विधि से हम झाड़ू लगा रहे हैं जल्दबाजी में छोड़ छोड़ के लगा रहे हैं कि ढंग से लगा रहे हैं उसके लिए तो ये सब बातें देखी जाती हैं अब इसको कैसे हम जांचेंगे कि कमरा देखेंगे साफ हो गया कि नहीं और यदि कमरा साफ हो गया तो क्या कहेंगे यहां झाड़ू लग चुकी है ये प्रमाण हो गया नहीं अब तो झाड़ू लग चुकी है इस बात को सिद्ध करने के लिए यह प्रामाणिकता इसको देने के लिए हम कमरे को देखेंगे कमरा साफ हुआ है कि नहीं तो चित्त अगर शुद्ध हो गया है जब हमें पता लग चुका है योगी को पता लग ही जाएगा तब तो वो कहेगा कि मेरी जो प्रक्रिया है पीछे की प्राणायाम इत्यादि करने की मैत्री आदि भावना की वो मेरी सफल हो चुकी है ठीक प्रकार से हो चुकी है अब यदि योगी को लग रहा है कि चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ है तो क्या सिद्ध होगा इससे कि ये जो परिक्रम है ये ठीक प्रकार से अभी नहीं।, नहीं हो पाए ऐसे होता है समाधान ये नहीं है कि प्राणायाम तुरंत किया और एकदम साफ चित हो गया पूरा <laughs> ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो है दो परिक्रम हमारे सामने आए एक मैत्री आदि की भावना और एक ये प्रक्षरण धारणाध्याम व प्राणस्य अब अगला सूत्र प्रारंभ होता है एक तीसरा परिक्रम और आ रहा है आगे इसमें और कोई बात सुन पूछ नहीं है आपको देखो एक श्लोक और भी है मनुस्मृति का लिख लो बहुत सुंदर श्लोक है ये और ये पहले वाले से ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है और आपने स्वामी रामदेव जी को भी ये बहुत बोलते हुए सुनना भी होगा कि दहियंते धमाना नाम दहयंते धमाय मना नाम ध्माय में आधा धा होगा और मा आगे आकी मात्रा दह्यन्ते ध्मा धातु नाम ही छोटी की मात्रा अलग ही यथा मलाह दह्य ध्मा धातु नाम ही यथा मलाह तथेन्द्रियाणाम दूसरी लाइन तथेन्द्रिया दहयते दोषाहग्रहा दोषाह प्राण से निग्रहात आप देखो ये श्लोक और ये सूत्र दोनों मेल खा रहे हैं वहां जो सूत्र आगे आएगा प्राणायाम के फल बताने वाला तथा क्षीयते प्रकाशावरणम और यहां ये श्लोक क्या कह रहा है ये धातुएं जब साफ की जाती हैं सोना चांदी आदि तो कैसे करते हैं साफ अग्नि से करते हैं ना तो वही है दहीअंते जलाई जाती हैं जलाए जाते हैं कौन मलाह दोष किनके धातुओं के कैसे धमा नाम तो धमाया माना नाम का अर्थ होता है ऐसा जलाना के जलाने के साथ साथ उसमें हवा उत्पन्न करके अग्नि को तेज करके जलाते हैं जैसे आपने देखा होगा वो जो लोहे का काम करते हैं लोहार लोग और लोहा जब गर्म करते हैं लाल करते हैं तो कैसे करते हैं वो कोयले के ऊपर रखा फिर क्या करेंगे वे चलाते हैं ना पंप जो है हवा देने के लिए उसमें तो ऐसा जो प्रक्रिया की जाती है हवा दे करके अग्नि को तेज करते हैं जब तो लोहा तक लाल पड़ जाता है वहां यानी अग्नि बहुत तीव्र होने लगती है तो इसे कहते हैं धमायानी वायु और अग्नि दोनों का संयोग तो ऐसे धातुओं के जैसे मल को हम शुद्ध करते हैं अग्नि और वायु के संयोग से तथा उसी प्रकार से इंद्रियाणाम दोषाह इंद्रियों के हमारे दोष और मन भी एक इंद्रिय है है या नहीं है चित्त या मन यह भी हमारी इंद्रिय है तो इन सब के दोष कैसे नष्ट होते हैं प्राणस्य निग्रहात प्राण के निग्रह से अर्थात प्राणायाम से प्राण का निग्रह माने प्राणायाम निग्रह प्राणस्य निग्रहात तो दह्यंते धमाया माना नाम धातु नाम ही यथा मलाह तथेन्द्रियाणाम दहियन्ते दोषाह प्राणस्य निग्रहा और सांख्य दर्शन में भी ये जो शब्द है इसमें छर्दी जो शब्द आया हुआ है ये प्रच्छर्दन उदाहरण अभियान जो प्रच्छन शब्द आया हुआ है और ये प्रच्छर्दन मैंने कहा था कि आयुर्वेद में छर्दी शब्द से बोलते हैं इसको जिसको उल्टी करना बोलते हैं वो छर्दी शब्द से आता है और ये शब्द सांख्य में भी आया हुआ है और वहां एक प्रकरण चला है कि ये मन को कैसे रोका जाता है मन की मन का निरोध कैसे करते हैं तो वहां सूत्र आता है कि निरोधः निरोध छधारणाभ्या बिल्कुल ऐसा ही है देखो यहां सूत्र क्या है प्रच्छन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य और वहां सूत्र है निरोधः छरदी विधारणाभ्याम आगे देखो दोनों शब्द यही प्रच्छन का छरदी आ गया और विधारण ज्योगा त्यो वहां भी यानी छर्दी से और धारण से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है अब वहां जो उन्होंने निरोध लिखा है वो एक तरह असंप्रज्ञा समाधि पर पहुंचते हैं वहां पर क्योंकि वहां जो ध्यान शब्द आया हुआ है ध्यानम निर्विषय मन वहां ध्यान का अर्थ समाधि ही लिया गया है यहां ध्यान को अर्थ ध्यान का अर्थ यहाँ किसी और रूप में लेते हैं हम लोग यहाँ लेते हैं प्रत्येक ही तत्र प्रत्येक ध्यानम ये सूत्र आगे आएगा तो इस तरह से कई ऋषियों के जो है हम आपस में देखेंगे तो सबका लगभग एक ही मत है तो अगला सूत्र देखते हैं थोड़ा सा तो सूत्र बोलेंगे विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना, उत्पन्ना, उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, निबंधनी आपके में किसी के में पाठ है निबंधिनी तो नहीं है किसी और पुस्तक में निबंधनी धापही की मात्रा नहीं लगेगी से कहीं कहीं मिलता है पाठी स्थिति निबंधिनी तो यहां चित्त के परिक्रमों में यहां जो बताया जा रहा है स्थिति निबंधनी है मनस स्थिति निबंधनी पीछे आया था चित्त प्रसादनम यहां चित्त शब्द के स्थान पर मनस शब्द आ गया तो एक तो मैंने कल बताया था कि यह भी सिद्ध होता है कि मन और चित्त ये एक ही अर्थ में ले रहे हैं ये ऋषि लोग सभी ऋषि व्यास भी और पतंजलि भी और मन की स्थिति को बांधने वाली अर्थात मन को एकाग्र करने वाली कौन प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति कौन सी प्रवृत्ति तो विषयवती विषय वाली प्रवृत्ति और विषय शब्द एक प्रसिद्ध है किसके लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय कहलाते हैं इंद्रियों के तो इन विषयों से जुड़ी हुई प्रवृत्ति इन विषयों से संबद्ध अर्थात इन विषयों पर एकाग्रता का अभ्यास करने से जो उत्पन्न होगी प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली मन को रोकने वाली होती है अब यहां ये सुनने में थोड़ा विचित्र सा लगेगा कि योग शास्त्र तो हमें विषयों से दूर रहने की बात करता है हैं विषयों से वित्रष्णा वाली बात आती है जहां पर अपर वैरागी की चर्चा आई थी पीछे तो क्या था सूत्र अपर वैरागी का नहीं नहीं अपर वैरागी का सूत्र हाँ दृष्टानुश्रविक विषय वित्रृष्णस तो वैराग्य करने के लिए राग हटाने के लिए क्या करना है कि दृष्ट विषय भी सारे ले लिए उन्होंने और आनुश्रविक विषय अर्थात जो अदृष्ट हैं जो हम आगे के जन्मों में कल्पना करते हैं कि ऐसा हो हमारे साथ ऐसा हो वहां उनसे भी राग हटाना और जो इस जन्म में जो हम विषयों में राग करते हैं उनसे भी राग हटाना तो दोनों प्रकार के विषयों से राग हटा करके वैराग्य की बात की जा रही है और यहां क्या कह रहे हैं कि विषयों के साथ चित्त को जोड़ करके जो प्रवृत्ति बनेगी वह प्रवृत्ति मन को रोकने में सहायता करेगी तो यहां तो विषयों का संपर्क स्थापित करेंगे तभी तो बनेगी प्रवृत्ति तो यहां तात्पर्य उस रूप में नहीं लेना है हम एक सामान्य अवस्था में देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जिन सारे सांसारिक विषयों को प्राप्त करने में परिश्रम करता रहता है करता रहता है करता रहता है और जब वो प्राप्त होते हैं तो उस अवस्था में उनको ढंग से भोग ही नहीं पाता जैसे मान लो किसी ने भोजन की प्राप्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ किया बहुत प्रयास किया धन भी कमाया खरीद करके लाया अब जब भोजन बन गया और जब खाने का समय आया तो खाना प्रारंभ किया अब खाना प्रारंभ कर दिया भोजन खा रहे हैं लेकिन मन अब और कहीं भाग रहा है वो खाने का स्वाद तो कम ले पा रहा है कि अब अगले आगे कैसे भोजन बनेगा भोजन करने के बाद मैं कहा जाऊंगा अब क्या करूंगा कैसे कैसे मैंने कमाया आगे कैसे कमाऊंगा और किस किस को देना है और क्या क्या खरीद करके लाना है अनेकों प्रकार की कल्पनाएं विचार उस समय आते रहेंगे आते रहेंगे तो जिस वस्तु को प्राप्त करने में वो इतना परिश्रम कर रहा था कोई मान लो गाड़ी खरीद करके लाया अब गाड़ी खरीद के क्यों लाया सुख भोगने के लिए गाड़ी से अब गाड़ी चला रहा है तो मन और कहीं भाग रहा है, अब गाड़ी का सुख ले नहीं पा रहा है ढंग से तो बहुत से ऐसे हमें अपने जीवन में ये स्थितियां मिलेंगी कि जिन विषयों की प्राप्ति के लिए हम रात दिन प्रयास करते रहते हैं और विषय जब होते हैं उपस्थित तो उनसे जो हमें सुख मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते कारण क्या है इन सब में एकाग्रता का न होना और ये सामान्य सी बात है अगर हमारा चित्त व्यग्र है किसी अन्य घटना के कारण से अशांति है हमारे अंदर और भोजन हम खाएं तो स्वाद आएगा वैसा नहीं आएगा कभी कभी तो भूख भी ना लगती है फिर कोई घटना घट गट जाए ऐसी तो भूख ही मारी जाती है और भूख में ही स्वाद होता है स्वाद भूख में होता है कि भोजन में भूख, भूख में स्वाद होता है तो फिर भूखे रहना चाहिए कि नहीं नहीं भूख में स्वाद है तो भूखे रहना चाहिए फिर अगर स्वाद लेना है तो तो फिर स्वाद भूख में हुआ कि भोजन में फिर वही बात आ गई फिर दो उत्तर सोच के स्वाद भूख में है कि भोजन में भूख के साथ भोजन नहीं भूख के साथ भोजन करेंगे तो भूख या भोजन करेंगे तो भूख कहाँ रहेगी उस समय <laughs> दोनों के साथ चलेगा ही नहीं या तो भूखा हो व्यक्ति होगा या पेट भरा हुआ होगा दो ही बातें होती हैं कि भूखा भी रहे और भोजन भी खा ले तो संभव नहीं है <laughs> एक तो भोजन न स्वाद है ना भोजन में भी नहीं उसको स्वीकार करेंगे भूख में भी नहीं अपितु एकाग्रता में स्वाद होता है जहां हमारा मन लग जाए बस वही अच्छा लगने लगता है अच्छा और मन हमारा भोजन में क्यों लगेगा भूख में क्यों अच्छा लगने लगता है भोजन में कि शरीर जिस वस्तु की आवश्यकता अधिक अनुभव कर रहा है शरीर को जो वस्तु अधिक चाहिए जैसे किसी को प्यास कम लगी है और किसी को अधिक लगी है अब दोनों को पानी पीने को दिया गया तो स्वाद किसको अधिक आएगा क्योंकि उसको उस व्यक्ति के शरीर के लिए जल की अधिक आवश्यकता है तो अधिक आवश्यकता यदि हम अपने अंदर उत्पन्न कर लें किसी भी वस्तु के प्रति ये सांसारिक वस्तु हो या आध्यात्मिक विषय हो अधिक आवश्यकता यदि हमने उत्पन्न कर ली तो फिर उसमें बहुत अधिक आनंद आता है उस वस्तु को प्राप्त करने पर और यदि अधिक आवश्यकता नहीं है तो आनंद नहीं आएगा तो एकाग्रता का यही सिद्धांत होता है हमारा मन जो है किसी बात में न लगने का अर्थ क्या है कि उस विषय से संबद्ध हमने अपने जीवन में अपने मन में उसकी आवश्यकता को जगाया ही नहीं उसका महत्व हम पता ही नहीं कर पाए जब महत्व पता लगता है तो लगता है कि ये तो मुझे बहुत ही आवश्यक है बिना इसके मेरा कार्य नहीं चलेगा अब जब उसकी प्राप्ति होगी तो अधिक आनंद आएगा एकाग्रता बढ़ जाएगी वहां पर तो ये जो है ये एक स्थूल उपाय हैं मन को एकाग्र करने के लिए स्थूल उपाय किन के लिए किए जाते हैं भाई जो अधिक तत्परता से नहीं कर पा रहे अन्य साधनों से एकाग्रता को नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए क्या ऐसे कर ऐसे करके देख लो क्योंकि ये परिक्रम बताते बताते बताते बताते एक अंत में सूत्र आएगा कि यथा मत ध्यानात्मा कि जहां जिसको जैसा लगे चित्त को एकाग्र करने का कोई भी उपाय जिसको लगे वो वहां कर ले अपनी रुचि के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार अपनी परिस्थिति के अनुसार जहां जो उपाय उसको अच्छा लग रहा है मुख्य लक्ष्य क्या है चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करना और अभ्यास करना का अर्थ भी हम किसमें लेंगे फिर कि अभ्यास करके हमें उसी विषय में नहीं टिके रहना है भाई किसी ने गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली और तीन महीने कितने लगते हैं ट्रेनिंग लेने में है? तीन महीने अब ट्रेनिंग किस लिए ले रहा है वो आगे चल करके गाड़ी चलाएगा अच्छे प्रकार से अब ट्रेनिंग लेके घर में आके बैठ आप कुछ कर ही नहीं रहा है वो तो ट्रेनिंग बेकार हो गई ना तो ये क्या है ये सब परिक्रम ये चित्त को एकाग्र करने की ट्रेनिंग है ये यहां चित्त कैसे एकाग्र होता है उसको सिखाया जा रहा है और उसकाग्र एक, करने का अभ्यास करके सीख करके फिर हम क्या करेंगे संप्रज्ञा समाधि में जाएंगे पदार्थों का साक्षात्कार करेंगे यही तो होगा एक एक करके अब एकदम जो है संप्रज्ञा समाधि में जाना चाहे ट्रेनिंग पीछे से ले नहीं है गाड़ी चलानी जल्दी है नहीं वहां हमने एकाग्र किसी विषय में हुए तो कुछ समय तक एकाग्र हुए तो कुछ समय तक हमने चित्त को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली कि नहीं अब यह सफलता अन्य किसी विषय में भी काम आएगी क्योंकि ये चित्त की एकाग्रता केवल आध्यात्मिक विषय के लिए ही नहीं भौतिक पदार्थों में भी इसकी बहुत महत्ता है तो उसी में हो जाएगा बहुत ज़्यादा? नहीं राग करने की बात नहीं हो रही है राग राग शब्द आए नहीं अभी तक बिल्कुल भी राग की बात नहीं एकाग्रता का अभ्यास कि हम चित्त को कितना टेका पाए अरे रागी व्यक्ति भी तो जैसे हमने दिया था कि रागी व्यक्ति भी तो भोजन कर रहा है और ध्यान कहीं और भाग रहा है उसका वो भोजन का भी सुख ढंग से नहीं ले पा रहा है रागी तो राग भले ही राग है उसको भोजन से लेकिन राग होने पर भी उससे जितना सुख लेना चाहिए जितना स्वाद उसका भोजन का है वो उसको पता ही नहीं और कहने को हम कहेंगे रागी है ये बहुत हुँ? तो राग में होने पर भी वो उसका स्वाद नहीं ले पा रहा है यहाँ राग की बात नहीं एकाग्रता का अभ्यास करने की बात है और एकाग्रता का अभ्यास करने वाला अब जो व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है गाड़ी की तो क्या जिस गाड़ी से उसने सीखा है ट्रेनिंग ली है या जिसे ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है क्या उसे राग हो गया उसको अब वो छोड़ेगा नहीं क्या उसको वो उद्देश्य ध्यान में है ना उसका कि मैं ट्रेनिंग किस लिए ले रहा हूं हम बस में बैठ के यात्रा करते हैं और टिकट लेकर के बैठ गए सीट पे आप जब स्टेशन आएगी उतरेंगे नहीं उतरेंगे कि नहीं मुझे तो राग हो गया इस सीट से मैं नहीं उतरूंगा बहुत देर बैठा मेरा मन लग चुका है यहाँ पे अब एकाग्र हो गया मैं अब वहां बैठे ही इसलिए थे कि हमें उतरना है <laughs> बैठने के लिए नहीं बैठे थे उतरने के लिए बैठे थे वैसे ही ये सारे परिक्रम ये लक्ष्य नहीं है हमारे ये साध्य नहीं है ये केवल चित्त को टिकाने के अभ्यास करने के बिंदु हैं ये और यहां हमें अभ्यास करना है धीरे धीरे और उस अभ्यास को करके फिर आगे लगाना है एकाग्रता में तो इस सूत्र को तो अब बाद में देखेंगे तो ये हमारे दो परिक्रम पूरे हो चुके हैं चलिए प्रणव ध्वनि में